सब ब्रह्मांड में हमारा भी कुछ भाग है हम अकेले नहीं है, हमारे साथ में बहुत बड़ी दुनिया है तो कहते हैं ये जो सृष्टि के आरंभ में उस ईश्वर ने सृष्टि क्रम को चलाने के लिए सृष्टि फिर से चले फिर से लोग अपने अपने कर्मों को करें नए नए कर्मों को करें और फिर वो कर्म फल कर्म फल कर्म फल इस तरह की प्रक्रिया से ये जगत चलता रहे तो कहते हैं कि इस विचार से परमात्मा ने क्या किया कहते हैं आदि सृष्टि में ईश्वर ने बहुत से मनुष्य पशु और पक्षी उत्पन्न किए पशु और पक्षी और फिर आदि हम यहाँ जोड़ सकते हैं ईश्वर ने प्रारंभ में बहुत से मनुष्य बहुत से पशु पक्षी आदि होनिया उत्पन्न की तो कहते हैं इसका प्रमाण क्या है कैसे माने तो स्वामी जी वेद का एक प्रमाण यहां पर उपस्थित करते अजायता अब यहां पर मनुष्य में बहुवचन है और अजायंता जो क्रियापद है उसमें बहुवचन है तो इस छोटे से प्रमाण से यह हमें पता लगता है कि जैसे कि दूसरे धर्म ग्रंथों में यह माना जाता है कि आदि सृष्टि में केवल आदम और हवा ही उत्पन्न हुए तो वो बात यहाँ से कट जाती है और ये संभव भी नहीं है कि दो से इतनी बड़ी विराट सृष्टि खड़ी हो जाए ये संभव भी नहीं है इसलिए यही युक्ति पूर्वक हम समझ पाते हैं या हमारी समझ में आता है कि सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ है तो दो से प्रारंभ नहीं हुआ है बहुतों से प्रारंभ प्रारं हुआ है बहुत प्रकार की योनियों से प्रारंभ हुआ है तो तत्मुषा अजायता यानी उस परमात्मा से बहुत सारे उत्पन्न हुए इत्यादि यजु संहिंता में है परंतु उनमें अब जैसा जान के कारण और कर्म के कारण भेद ना था स्वामी जी एक विशेष बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हम है अभी वर्धमान में हमें से जो बुद्धिमान लोग है जो विचार करके किसी कर्म का प्रारंभ करते हैं विचार करके तो सभी कर्म का प्रारंभ करते चोर भी पहले विचारता है तब कर्म का प्रारंभ पड़ता है तो ये तो वहां भी घट जाएगा लेकिन यहाँ पर है कि जो अपनी और पढ़ाई भावना को सही रखते हुए जब कोई विचार पूर्वक कर्म करता है उसका यहाँ पर ग्रहण है आप जैसे निरुक्त में कोई कि से तो तो है है मनुष्य मनुष्य मनन करने चोर भी करता है। किसी के घर चोरी करने जाता है या इनकम टैक्स बचाने के लिए वो सैकड़ों तरह के उपाय करता है तो विचार तो वो भी कर रहा मनन तो वो भी कर रहा है परि का इन गलत स्वभाव वाले मनसों के लिए वहां तात्पर्य नहीं है उनका तात्पर्य मननाथ मनुष्य अर्थात जो मनन करके अपना और दूसरे का अच्छा बुरा सोच करके जब किसी कार्य की शुरुआत करता है वो मनुष्य की श्रेणी में आएगा वो मननाथ मनुष्य वहां घटेगा डाकू चोरों के लिए नहीं घटेगा तो कहते हैं कि ये जो शिष्य के प्रारंभ में आज जैसा ज्ञान उनके पास नहीं था हालांकि विचारणीय पक्ष है आज जैसा ज्ञान कैसा नहीं था कि जैसे आज हम एक बहुत बड़े समाज में रहते हैं हमारे सामने सैकड़ों धर्मशास्त्र हैं, और उस धर्मशास्त्र में फिर सैकड़ों उपदेश हैं, हजारों उपदेश हैं, और मानने वाले अरबों में होंगे उस समय कोई धर्म शास्त्र नहीं था उस समय वेद भी नहीं था अगर वेद होता तो फिर ये पंक्ति लिखने की आवश्यकता नहीं होती तो ये पंक्ति जो और नीचे भी कुछ पंक्तियां आएंगी वो विचारणीय है कि शुरू में मनुष्य को आज जैसा ज्ञान नहीं था पशुओं की तरह खाता पीता था तो ये बात जो है वो ठीक नहीं उन सबको केवल आहार विहार और मैथुन इतना ही विदित था बस उनको इतना ही पता था कि खाओ पियो और बच्चे पैदा करो, और कुछ पता ही नहीं था क्योंकि पता करने के लिए उनके पास कोई शास्त्र तो होना चाहिए कोई एक बुद्धिमान मनुष्य होना चाहिए जो उन्हें बताए कि केवल इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए तुमने यहाँ पर जन्म नहीं लिया है तुम्हें इसके साथ साथ में बहुत कुछ आगे भी करना है तुम्हारे साथ तुम्हारा समाज है तुम्हारे आज तुम्हारे प्राणी हैं, तुम्हारा आपस में व्यवहार कैसा होना चाहिए तुम्हें क्या खाना है और किस तरह के खाने से तुम्हें बचना है तो ऐसे बहुत सारी जो ज्ञान की जो जो विचारधारा थी ऐसी विचारधारा रखने वाला उस समय कोई मनुष्य नहीं था तो ऐसा नहीं लगता है तो साधी से ही वेदों का ज्ञान मिला है ईश्वर की ओर से और वो उन अज्ञानी मनुष्यों के पास भी पहुंचा और उन्होंने अपने ज्ञान से अपने मानसिक बल से उन्होंने अच्छे बुरे कर्मों का विवेचन किया और विवेचन करने के बाद जिसके जैसे संस्कार थे पूर्व सृष्टि में उन उन संस्कारों से वो व्यक्ति आगे बढ़ता चला गया फिर उसमें अच्छा बुरा अच्छा बुरा ये सब चल पड़ा तो ये जो पंक्ति यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल आहार विहार संतान उत्पन्न करने तक का ही उन्हें पता था ये बात ठीक नहीं बैठ पा रही है और आगे कहते हैं और इन विषयों से भी सब प्राणी एक ही से और एक रस थे इन विषयों से भी सब शरीर सब जीवों के भोग के लिए है अर्थात एक ही जीव के लिए नहीं तो इन विषयों से यानी ऊपर कौन से विषय विषय आए हैं ऊपर किन किन विषयों की चर्चा की है कि आहार निद्रा और संतान उत्पत्ति बस इन विषयों में सब एक रस यानी इन तीनों से ही सब परिचित थे चौथी और किसी बात से उनको कोई परिचय नहीं कराया गया था बस इतना ही उनको परिचय था कि खाना है पीना है और संतान उत्पन्न करके आगे वंश बढ़ाना है और कैसे संतान उत्पन्न करना है किस विचार से संतान उत्पन्न करना है संतान उत्पन्न करने के लिए किस विचार की किस आंतरिक स्वच्छता की पवित्रता की किस तरह की आवश्यकता होती है इसके बारे में वो सब जान सुन्य थे इन इन पंक्तियों से ऐसा लगता है आगे कहते हैं कि ये भोग जो है वो सबके लिए है ये तो ठीक है भोग तो सबके लिए ही पशु पक्षियों के लिए भी है तो जैसे जिसकी कर्म है उन उन कर्मों के आधार पर वो इस शरीर से वैसे वैसे भोग रूप फल प्राप्त करता है आगे कहते हैं सोम्य प्रजा सदा सम प्रतिष्ठा तथा तथा अक्षरा सौम्य महाप्रजा प्रजायती इत्यादि छांद सत्कार है कर सौम्य उपदेश दे रहे हैं यहां पर और उपदेश किसका किसका है यहां पर नच नहीं नच के दो के बीच में संवाद है पिता पुत्र के बीच में तो कहते हैं कि हे सौम्य सन मूला सन हे सौम्य इमा प्रजा ये जो सारी प्रजाएं हैं ये जो सारी प्रजाएं हैं विभिन्न प्रकार के मनुष्य पशु पक्षी और तरह तरह के जीप तरह तरह के पदार्थ ये जो सब तरह की जो प्रजाएं हमें दिखाई देती है तो कहते हैं कि इनका कारण क्या है तो कहते हैं सन्मूला प्रकृति का सत रूप जो प्रकृति है उस सत रूप प्रकृति मूल ही इनका कारण है यानी हम सब उत्पन्न हुए है तो हम सब प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं प्रकृति में जो जिसका उपादान बनता है उसी उपादान कारण से हम उत्पन्न हुए हैं जिसका जिसके साथ कार्य कारणकारी संबंध उचित बैठता है जैसे सोने से सोने का आभूषण बनता है सोने से आप आभूषण तो बना सकते हैं पर वो बनेगा सोने का ही क्योंकि उपादान जो है वो भी सोने का है और जो कार्य है उसमें भी उपादान तो है आप सोने से कोईगा कि सोने से मिट्टी का आभूषण बन जाता है तो ये उपादान कारण यहाँ पर गलत हो रहा है क्योंकि मिट्टी से मिट्टी का आभूषण बनेगा सोने से सोने का आभूषण बनेगा तो इसी तरह से मनुष्य से जो मनुष्य संबंधी संतति है वही उत्पन्न होगी प्रकृति विरुद्ध कोई प्रक्रिया नहीं चलेगी और जो प्रकृति विरुद्ध सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं उन पर बुद्धिमान लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि वो ये मानते हैं कि इनके बनाने वाले बुद्धिमान नहीं थे बुद्धिमान होते तो इस तरह सृष्टि विरुद्ध नियमों की व्याख्या करके और लोगों को बंद कहते हैं कि ये जो सत, सत जो मूल वाली प्रकृति सत आयतना, आधार। ये जो है सब प्रकृति के आश्रित है यानी प्रकृति जो उपादान कारण है ईश्वर की व्यवस्था से प्रकृति ने हमको उत्पन्न किया है हमें तरह तरह के साधन दिए हमारे लिए भोग दिए हमारे लिए बहुत सारे उपाय दिए हैं तो ये सब उपाय और ये साधन और ये भोग ये सब हमें प्रकृति से उत्पन्न हुए मिलते हैं और प्रकृति को छोड़कर के और कोई इन साधनों का अस्तित्व तो उत्पन्न नहीं हो सकता कोई ना कोई अस्तित्व तो है तभी उससे कोई चीज बनेगी इसलिए कई लोग जो कहते हैं कि अभाव से भाव हो जाता है तो अभाव से भाव नहीं होता है, कभी जो चीज है उसी से कोई नई चीज का निर्माण होगा जो है नहीं उससे नई चीज का निर्माण संभव ही नहीं तो ये जो हम विभिन्न प्रकार के साधनों का उपयोग कर रहे हैं हम सुख दुख प्राप्त करते हैं इनसे तो कहते हैं कि इनका जो मूल उपादान कारण है वो प्रकृति है तो प्रकृति से हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है प्रतिष्ठा और उसी की प्रतिष्ठा है तो तथा अक्षरा तो जैसे हे में ये सारी प्रजाएं मूल कारण रूप प्रकृति से उत्पन्न होती है और सदा इसके आश्रित रहती है जब भी दुनिया बनेगी जब भी संसार का निर्माण होगा तो भगवान प्रकृति का आश्रय बिना कुछ भी नहीं बना सकता उसको उपादान काल की आवश्यकता पड़ेगी ही तो कहते हैं कि वैसे ही तथा अक्षरा सोम इमा प्रजा उसी प्रकार से हे में उस अक्षर से, उस अक्षर अविनाशी ईश्वर से ये सारी की सारी प्रजाएं जो है प्रकृत रूप से उत्पन्न होती है यानी उस ईश्वर से उस ईश्वर रूप निमित्त कारण से ये सारी की सारी प्रजाएं सारी की सारी ये विभिन्न प्रकार की योनिया विभिन्न प्रकार के जन्म विभिन्न प्रकार के सुख साधन ये सब उस अक्षर अविनाशी ईश्वर की व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं जिनसे हम इस दुनिया में आते रहते हैं और जाते रहते हैं जाते हैं तब भी हमारा प्रकृति पीछा नहीं छोड़ती सुख तो साथ जाता ही है और जब आते हैं तब हम तीन शरीरों से बन जाते हैं जाते हैं तो दो शरीरों को साथ लेके जाते हैं एक तो शुभ शरीर और एक स्थूल शरीर कहाँ रहता है शरीर तो यही छूट जाता है कारण शरीर जब हम यहां से यात्रा करने के लिए इस शरीर को छोड़ते हैं तो शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है लेकिन दो चीजें हमारे साथ में चली जाती है शुभ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इनको जीवात्मा तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक या तो वो प्रलय में ना चला जाए या फिर दूसरी अवस्था यह है कि वो मुक्ति को प्राप्त ना करें इन दो अवस्थाओं से भिन्न कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि जब वो इन वो दो शरीरों से अपना पीछा छुड़ा और जब हम किसी माता के घर में आते हैं तो फिर हम स्थल से भी बन जाते हैं और स्थूल सही से बन जाते हैं तो फिर मुझे स्थूल साधनों की आवश्यकता होती है फिर स्थूल धारियों की आवश्यकता होती है माता चाहिए पिता चाहिए शुभ भोगने के लिए स्थूल पदार्थ चाहिए तरह तरह के रिश्तेदार चाहिए तरह तरह के आशीर्वाद चाहिए अभी धारियों से तो मिलते हैं आशीर्वाद और कोई ये सोचे देखो दयानंद की आत्मा है, इस तो नहीं है पर दयानंद की आत्मा है और वो हमें आशीर्वाद दे रही है कि बेटा तुम सुखी रहोग ऐसे कई लोगों की मान्यता है कि हमें अदृश्य आशीर्वाद मिल जाते हैं अदृश्य आत्माएं है हमारी सहायता करती है और लोगों ने ये अर्थ निकाल लिया कौन सा है तो इष्ट कौन से जो हैं जो शरीर में नहीं है अशरीरी हैं उनको भी जन्म नहीं मिला है भटक रही है भटक रही है तो वो ढूंढती हैं कि हमारे जैसे होंगे तो कहें भाई आरी समाधि कहाँ है तो भटक भटक करके में बीच चली जाती है है है है और उनको उनको उनको आशीर्वाद देती रहती रहती रहती दुखी सुखी भी होती रहती है। जब तक तक जन्म ना मिले तब तक इसी तरह भटकती ऐसी लोगों की मान्यता है लेकिन कहीं नहीं भटकती कहीं नहीं खोती यहां से निकली और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार दूसरी होने में प्रवेश कर गई एक न्यायुक्त व्यवस्था है इसलिए गांव में लोग जो भूत प्रेतों की कल्पनाएं करते रहते हैं वो भूत कल्पना मात्र भूत कल्पना कल्पना है उसमें सच्चाई कुछ भी नहीं तो गांव में ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे हर एक गांव में कोई ना कोई ओझा जा, झाड़ा फटकारा वाला रहेगा जो झाड़ फटकार करता रहेगा तो कहते हैं कि ये जो प्रजाएं है ये सब उसी से उत्पन्न होती है और फिर आगे क्या कहते हैं कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चों को अब भी यहां पर स्थित रहते हुए और उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता इतनी बात तो ठीक है कि अब जैसे मान लीजिए कोई दो साल का बच्चा है और अचानक उसकी मृत्यु हो गई तो उसका कोई कर्माशय का निर्माण नहीं होगा कर्माशय की प्रक्रिया से वो मुक्त रहेगा क्योंकि उसने अभी कुछ किया ही नहीं है और किया है तो ऐसी अवस्था में किया है कि जब उसको यही पता नहीं लग रहा था कि मैंने किया क्या तो दो साल तीन साल चार साल स्वामी जी तो मतलब कहते पांच साल तक पांच साल तक या हम चार साल पांच साल लगा ले दो साल एक साल से लेके तो उस अवस्था में हम जो भी कर्म करते हैं यद्यपि उसमें हम अपना हित मान करके करते हैं बच्चा भी ये समझता है कि इससे मुझे कुछ मिलेगा इससे मुझे सुख मिलेगा और वो कुछ गलत सलत करता रहता है कोई प्लेट फेंकी कोई गिलास तोड़ा कोई ऊपर से सामान गिरा दिया कोई कुछ कर दिया, तो इसका कोई करवासा नहीं बनता है वो हालांकि उसमें सुख की इच्छा है सुख की इच्छा के लिए वो गिलास उसने गिलास पकड़ा है हमें लगेगा कि सुख की इच्छा तो कैसे है उसे पता ही नहीं सुख कैसे है नहीं इतना तो पता है कि गिलास है तो कोई ना कोई मेरे खेलने की चीज है और गिलास पकड़ेगा हाथ से छूटा नीचे गया गिर गया तो कहते हैं कि जैसे बच्चे जिस अबोध अवस्था में कर्म की विधियां करते हैं वो विधि उनकी अपनी आविष्कृत होती है वो विधि कोई शास्त्र की दी हुई नहीं होती है ना उन्हें कोई माँ माँ बताती पिता बताता कि ये करो ये मत करो जब वो थोड़ा बड़े होते हैं कुछ बड़े होते हैं पांच से जब ऊपर अवस्था में पहुंचते हैं तब उनके ऊपर ये कर्म और फल का सिद्धांत लागू हो जाता है फिर जो कुछ करते हैं वो योजना बना करते हैं उनके उसमें संस्कार भी कारण हो जाते हैं तो कहते हैं जैसे अबोध बच्चा कर्म करता है और बिना दंड पाए ही छूट जाता है ऐसे ही सृष्टि के प्रारंभ में अब देखिये ये पंक्तियां बहुत विचारणीय है उसी तरह आगे मरने पर किसी प्रकार का दंड नहीं मिलता उसी तरह इस आदि सृष्टि में सब मनुष्य बाल्यावस्था में थे अब सत्याग प्रकाश में तो स्वामी लिखते हैं कि सृष्टि में सब मनुष्य बाल्यावस्था में थे और एक साथ प्रमाण दिया है संस्कृत का कोई संस्कृत का कोई एक प्रमाण दिया है छोटा सा वो ध्यान नहीं आ तो वहां तो लिखा हुआ है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब का विस्तार करना था तो इसलिए परमात्मा ने बहुत गहराई से विचार करके ऐसे गर्भों का निर्माण किया कि जब वो गर्भ फूटे जब गर्भ से उनका उन, उन, उनका अलग हो उनका अलग होना पन सिद्ध हो पृथक हो वो तो कहते हैं इस स्थिति में अगर बूढ़े बनाते तो बूढ़ों से संतान तो उत्पन्न होगी नहीं और बच्चे बनाते तो वो भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते तो इसलिए उसने 24-24 साल के वैदिक व्यवस्था के अनुसार 24-24 साल के युवा उत्पन्न किए और उनसे फिर ये संतति चल पड़ी ये विस्तार चल पड़ा और केवल मनुष्य ही युवा उत्पन्न नहीं किए मनुष्यदि से स्त्रियां पुरुष स्त्री और पशु पक्षी वो भी ऐसी अवस्था में उत्पन्न किए कि जिससे कि वो अपनी संतति को आगे बढ़ा सके आगे चला सके। तो वहां अवस्था में आए और यहाँ कह बाल्य अवस्था में तो ऐसा लगता है कि संपादन करने वाले ने कहीं ना कहीं या तो जानबूझकर के या आगे पीछे कुछ बदल दिया और आगे क्या कहते हैं उनकी अशिष्टा प्रतिसिद्ध चेष्टा थी अशिष्टा प्रतिसिद्ध मतलब अशिष्ट प्रतिसिद्ध यानी शिष्टों के सामने जो काम हम नहीं कर सकते अशिष्टा लोग है ना के लिए जो प्रतिसिद्ध हैं, हम मतलब है, तो हम उन कामों को भी करते हैं जो कि एक अशिष्ट व्यक्ति करता है तब हमें समझाया जाता है कि देखो ये तुम्हारा काम असभ्यता पूर्ण है ये तुम्हारा काम ठीक नहीं है तुम जिस कुल में जन्मे हो उस कुल में ऐसे पुरुष उत्पन्न नहीं हुए तुम्हारा जन्म तुम्हारा कर्म दिव्य होना चाहिए तुम्हारा कर्म विशेष होना चाहिए और ये तुम अशिष्ट काम करते हो तो अशिष्टा प्रतिशि चेष्टा यानी अशिष्टों के लिए जो प्रतिसिद्ध प्रयास है वो जो करते हैं ज्ञान अवस्था में ऐसे ही वो प्रयास करते थे और क्या प्रयास करते थे अर्थात उन्हें शासन प्रतिषेध नहीं लगाए थे उनके ऊपर कोई सरकार नहीं थी किसी राजा का कोई उनके ऊपर उस समय नहीं हुआ था तो मनु इसका मतलब है कि फिर आगे हुए तो कब तक ये रहा तो स्वामी कहते हैं नेत्रों से अपना काम का। उनको इतना ही ज्ञान था कि नेत्रों से देखें और श्रोतों से सुने और पांव से अपना काम करें अर्थात इधर उधर फिरें बस इससे और विशेष व्यापार आदि सृष्टि में नहीं था ऐसी आदि सृष्टि में पांच वर्ष तक चलती रही अब आंख से देखें पशु भी आंख से देखता है पर विचार तो नहीं करता कुछ मनुष्य की तरह हम आंख से देखते भी हैं और साथ में फिर अच्छे बुरे का विचार भी करते हैं पशु आंख से देखता तो है पर उसकी दृष्टि भोग की होती केवल किसी भी पशु का आप हम निरीक्षण कर सकते हैं चिड़िया है गैलहरी है कौए है कबूतर हैं इनको आप जब भी देखेंगे ना तो या तो भोजन में होंगे या भोग में होंगे बस इनकी दो ही अवस्थाएं इन्हें सतत कार्यरत रख रक, रखती है कार्य लगाए रखती है सतत कभी भी देख लेना आप चिड़िया है खुदकेगी तो देखेगी कहा क्या बस भोजन के लिए या भोग के लिए तो कहते उस आदि सृष्टि के पांच वर्षों तक मनुष्य अपना जीवन यापन करता रहा परंतु समझ में नहीं आती है पांच वर्ष तक अब पर या तो ये संगति लगाए कि मनुष्य बाल्यावस्था में था अर्थात अब भगवती वही बाला अज्ञान तो बाल्यवस्था में था तो वो तो अविता से अब घटेगा ये लक्षण से घट सकता है कि वो अजो वही भाला के प्रमाण के अनुसार वो अज्ञान रूप बाल अवस्था में था पांच वर्ष तक तो तो आया नहीं अब नहीं आया तो अज्ञान तो तो था ही तो अज्ञान रूप अवस्था में वो 24 24 25 25 वर्ष के नौजवान उनको जो जी में आया वो करते रहे आंख से देखना पर कोई दृष्टि उनकी थी तो वो वो दृष्टि थी तो वो पहले वाली दृष्टि जो अभी ऊपर आई है वो थी उसमें कोई नियम नहीं था उसमें कोई शास्त्रों का अंकुश उनके ऊपर नहीं था किसी के उपदेशों का श्रवण उनके अंदर नहीं था बस वो कर रहे थे लेकिन फिर भी अभी ये पंक्तियां विचारणीय हैं, ऐसा लगता नहीं कि यही ये, ये जो लिख रहा है या जो संपादन किया गया है ये ठीक है क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में ही आरंभ का मतलब है कि जब से मनुष्य हुआ तभी से उसने अचो हो समय बहुत जोड़